उपनिषद शांकर भाष्य कारिका अद्वैत प्रकरण स्वप्न और जागृति मन के ही विलास है अद्वयम चम मन स्वप्न संशय अद्वयम चाहम तथा जागरण संशय इसमें संदेह नहीं स्वप्नावस्था में अद्वै मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है इसी प्रकार जागृत काल में भी निसंदेह निसंदेहअमन ही द्वैत रूप से भासता है रूपेण सर्प इव पर आत्मूपेण अद्वयम सवयाभासम मन स्वप्ने न संशय नहि ही स्वप्ने हस्त तद् ग्राहकम् वा चक्षरादिवय विज्ञान व्यतिरेकेस्ती जागृत अभी तथा वे त्यमार्थ सद विज्ञान मात्रा विशेषात रज्ज रूप से सत सर्प के समान परमार्थत अद्वैत आत्म रूप से सत मन ही स्वप्न में द्वैत रूप से भासने वाला है इसमें संदेह नहीं स्वप्न में हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें ग्रहण करने वाले चक्षु आदि दोनों ही विज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है ऐसा ही जागृत में भी है यह इसका तात्पर्य है क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में परमार्थ सत विज्ञान ही समान रूप से विद्यमान है सत्याजु सर्पवत्त विकल्प नारूप द्वैतरूपेण मन एवतम त्र किम प्रमाणम व्यतिरेक लक्षण अनुमान माह कथम राज्य में सर्प के समान विकल्पना रूप यह मन ही द्वैत रूप से स्थित है ऐसा पहले कहा गया इसमें प्रमाण क्या है इसके लिए अन्य व्यतिरेक रूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है सो किस प्रकार मनोदृश्य मिदम द्वैतम यनसोझा मन ही भावे द्वैतम दैवपलभ्य यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का दृश्य है क्योंकि मन का अमनी भाव संकल्प हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती तेन ही मनसा विकल्प मालेन द्रिश्यम, द्रिश्यम इदं मन दृश्यम, मनोदृश्यम दृश्य द्वैतम सर्वम मन इति प्रतिज्ञा तद्भावे भाव तद्भावे भावात मनसो यमनी भावे निरोधे विवेक दर्शना विवेकदर्शनाभ्यास वहराग्याभ्याज्वाव सर्पे लयम घते सुषुप्ते द्वैत नवलभ्यतभा सिद्ध द्वैतसा सत्वितर्थ उस विकल्पित होने वाले मन द्वारा दिखाई देने योग्य यह संपूर्ण द्वैत मन ही है यह प्रतिज्ञा है क्योंकि उसके वर्तमान रहने पर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जाने पर इसका भी अभाव हो जाता है मन का अमनी भाव निरोध अर्थात विवेक दृष्टि के अभ्यास और वैराग्य द्वारा राज्यों में सर्प के समान लय हो जाने पर अथवा सुषुप्त अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती इस प्रकार अभाव हो जाने के कारण द्वैत की असत्ता सिद्धि ही है यह इसका तात्पर्य है तत्वबोध से अमनी भाव कथम इति उच्यते किन्तु यह अमनिभाव होता किस प्रकार है इस विषय में कहा जाता है आत्मसत्या संकल्पये यदा अमन स्था ग्राह्याद्रह जिस समय आत्मसत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता उस समय वह अमन भाव को प्राप्त हो जाता है उस अवस्था में ग्राही का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो विकारो नाम अध्यय मृत्व सत्यम इतिहा घटादि वाणी से आरम्भ होने वाला विकार नाम मात्र है मृत्का ही सत्य है इस त्रुति के अनुसार मृत्ति के समान आत्मा ही सत्य है तस्त्राचार्योपदेशोध आत्मसतुबोध तेना संक्यात न संकलते यदा अग्नेदा काले तदा तस्मिन काले मनस्ताम मनस्तामो ध्या ग्रहण उस आत्म सत्य का शास्त्र और के के बोध होना आत्म है। उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाने से दाह्य वस्तु का अभाव हो जाने पर अग्नि के दाहकत्व के अभाव के समान जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उस समय वह अमनस्कता अर्थात अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है ग्राही वस्तु का अभाव हो जाने से वह मन अग्रह अर्थात ग्रहण से रहित हो जाता है आत्मज्ञान किसे होता है? यद्य सजिदम द्वैतम स्वमजम आत्मतत्वम नजम इति उच्यते। यदि यह संपूर्ण द्वैत असत्य है तो प्रकृति सत्य आत्म तत्व का ज्ञान किसे होता है इस पर कहते हैं अकल्प कमजम ज्ञानम गेयिन्नम प्रचक्षते ब्रह्मेयम गे नित्यम अजय राज्य उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग गेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है अकलपक सर्पकल्पनावर्जित अतएवाजान ज्ञप्तिमात्र जेयेन परमत्ता ब्रह्मणा भिन्न प्रचक्षते कथयती ब्रह्म विद नि विज्ञा विज्ञाते विपरी लोपो विदेतुवत विज्ञान ब्रह्म सत्यम ज्ञानम ब्रह्म श्रुतिभ्यः अकल्पक संपूर्ण कल्पनाओं से रहित अतव अजन्मा अर्थात ज्ञाप्तिमात्र ज्ञान को ब्रह्मवेत्ता लोग ज्ञे यानी परमार्थ सत्य स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं अग्नि की उष्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है इत्यादि श्रुतियों से यही बात प्रमाणित होती है ब्रह्मगेयम् ब्रह्मगेयम् तस्व्रेय ये तदिद ब्रह्मगेय औष्ण्य सेवादि तेनात्म स्वूपेनाजेन ज्ञानेनाजेयत्मत स्वयम विबु्यते अवग्छतिशस्वूप इव सविता स नितवैज्ञान उस है।, है, है। उस ज्ञान को अपेक्षित ही विशेष अजन्मा ज्ञान से अजन्मा गेय रूप आत्म तत्व स्वयं ही जाना जाता है तात्पर्य यह है कि नित्य प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान नित्य विज्ञानिक रसघन रूप होने के कारण न किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता शांत वृत्ति का स्वरूप आत्मसाबोधेन संकल्पमकुव्य भाव निरंधीनाशात निगृहीत निरुद्धम मनोभवतीक्त एवं च मनसो यमनी भाव द्वैता भावच्चो त आत्मसत्य की उपलब्धि होने से संकल्प न करता हुआ चित्त बाह्य विषय का अभाव हो जाने से ईंधन रहित अग्नि के समान शांत होकर निग्रहित अर्थात निरुद्ध हो जाता है ऐसा कहा गया इस प्रकार मन का अमनी भाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव बतलाया गया उस इस प्रकार निगृहित मनसो निर्विकल निर्विकल्प और विवेक संपन्न चित्त का जो व्यापार है वह विशेष रूप से ज्ञातव्य है सुसुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है वह अन्य प्रकार की है वह उस निरुद्धा अवस्था के समान नहीं है निगृहीत निरुद्ध से मनसो निर्विकल्प सर्प सर्पकल्पनावर्जित धीम तो विवेकवत प्रचारो यु प्रचारो विशेषेण ज्ञे योगिभ निगृहित रोके हुए निर्विकल्प सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित और धीमान विवेक संपन्न चित्त का जो प्रचार व्यापार है योगियों को उसका वह व्यापार विशेष रूप से जानना चाहिए ननु सर्वप्रतयाभाव यादृस सुसुप्तस्थस मनस प्रचारस्तादृश एवं निरुद्ध्यापी प्रत्याभावा विशेषा किम इति शंका सब प्रकार के प्रतीतियों का अभाव हो जाने पर जैसा व्यापार सुतुप्तिस्थ चित्त का होता है वैसा ही निरुद्ध का भी होगा क्योंकि प्रतीत का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में समान है उसमें विशेष रूप से जानने योग्य कौन सी बात है नैवम प्रचारो अविद्या अत्रोच्यते नव यस्मा सुचार विद्यामोहतमोग्रस्तर्लीनालेख प्रवृत्ति बीजवासनावत मनस आत्मा आत्मसाबोधहुतास विप्लुष्टा विद्या प्रवृत्तिबीज से निध्यव प्रशातसर्वक्शरज रजस स्वतंत्र प्रचार अतो न प्रायः समाधान इस विषय में हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि सुषुप्त में अविद्या मोह रूप अंधकार से ग्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थ प्रवृत्ति की बीजभूत वासनाएं लीन है उस मन का व्यापार दूसरे प्रकार का है और आत्मसत के बोध रूप अग्नि से जिसकी अविद्या रूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज दग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकार के क्लेश रूप दोष शांत हो गए हैं उस निरुद्ध चित्त का स्वतंत्र प्रचार दूसरे ही प्रकार का है अतः वह उसके समान नहीं है इसलिए तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए सुसुप्ति और समाधि का भेद प्रचार भेदे हेतु उन दोनों के प्रचार भेद में हेतु बदलाते हैं ब्रह्मा अवस्था में मन, में मन अविद्या लीन हो जाता है किंतु होने पर वह उसमें लीन नहीं होता उस समय तो सब ओर से चित प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है ही यस्मास सुसुप्त ये अविद्या प्रत्ययीजवासना सह तमोपूप बीज भाव आपद्यते तद्विवेक विज्ञानपूर्वक निरुद्ध निगृहत सन्न लियते लीयते तमोबीज नाप्यते तस्मु प्रचारभेद सुसुप्त सहित मनस क्योंकि सुसुप्त में मन अविद्यादि संपूर्ण प्रतीतियों की बीजभूता वासनाओं के सहित तमस्वभाव अविशेष रूप बीज भाव को प्राप्त हो जाता है और उसके विवेक ज्ञानपूर्वक निरुद्ध किया जाने पर लीन नहीं होता अर्थात अज्ञान रूप बीज भाव को प्राप्त नहीं होता अतः सुसुप्त और समाहित चित्त का प्रचारभेद ठीक ही है जदा ग्राह्य ग्राहका विद्याकृत मलद्वयर्जित तदा परम ब्रह्म तथ्य तस्तव निर्भय दैत ग्रहण सेभा शांतम ब्रह्म विभेति क्चना जिस समय चित्त ग्राहक रूप अविद्या से होने वाले दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है उस समय वह परम अद्वितीय ब्रह्म रूप ही हो जाता है अतः द्वैत ग्रहण रूप भय के कारण का अभाव हो जाने से उस अवस्था में वही निर्भय होता है ब्रह्म शांत और अभयपद है जिसे ज्ञान लेने पर जिसे जान लेने पर पुरुष किसी से नहीं डरता तदेव विशेषते ज्ञप्तिर्ज्ञानमात्म स्वभाव चैतन्यम तदेव ज्ञानमालोकः प्रकाशो यस्य तद्रमा ज्ञानलोक विज्ञान घनर्थ समत सामंता व्योम वर्णरत व्यापक मत उसी का विशेषण बतला रहे हैं ज्ञान का अर्थ ज्ञप्ति अर्थात आत्मस्वरूप चैतन्य है वह ज्ञान ही जिसका आलोक यानी प्रकाश है वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात विज्ञानिक रस स्वरूप है समन्तः सब और अर्थात आकाश के समान निरंतरता से सब और व्यापक है